तो प्रेत का अर्थ होता है क्या मरण या देव योग ये इक्कीसवे मंत्र में जो आया चल रहा है एम प्रेतिकित्सा तो प्रेत का अर्थ क्या होता है कि मरण को प्राप्त या देव योग को प्राप्त मतलब दे, योग वाला अथवा जिसकी मृत्यु हो गई है उसे क्या कहते हैं प्रेत कहते हैं पर इसका अर्थ ध्यान देना ना प्रेत संज्ञा अस्ति ये है ना इसके आधार पर किया गया था वहाँ भी प्रेत आया है ना पूर्वकिातु से कृवा हुआ है उसको लेप हो गया है मतलब मरकर कर देहात्म बुद्धि नहीं होती है तो संज्ञा का क्या अर्थ है देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि नहीं होती है कब नहीं होती है मर नहीं होती है मतलब देह त्याग होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है तो कैसा मरण कैसा देह त्याग लेना है हाँ जिसके होने पर देह बुद्धि न हो हुआ मरण क्या है चरमदेवी चरम दे चरम चरमदेवी योग क्या है आपका तो न प्रत्य संज्ञा इस बहरणी में प्रेत प्रेत्यार्थ क्या हुआ चरमदेवी योग हुँ. तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ भी एम प्रेत्य का प्यार्थ हो गया चरमदेव का वियोग होने पर पता ही धन उसको ध्यान में रख करके यहाँ भी क्या हो गया है का वियोग होने पर क्यूँकी जो शंकर वास्तव है ना कि देवियों योग पर आत्मा रहती है या नहीं यह बात उचित नहीं है क्योंकि नचकेता यम के पास जा चुका है और पहले से ही वह देश देख आत्मा को समझता है तभी उसने आ, तभी उसने एक क्या था आनंदा का इसका विचार किया था तो बृहड अर्ण सूत्री के आधार पर तैयार हो गया कि सभी बंधनों से बिन्मुक्त होने पर मनुष्य है न मनुष्य प्रेत है मनुष्य के सभी बंधनों से बिंदु मुक्त होने पर जो या संशय होता है क्या संशय होता है कि यहाँ पर अस्ति है ना या आत्मा, ये आत्मा आत्मा अपात पापवादी गुणास्तक से युक्त होकर ब्रह्मांड वो करने वाला होता है या नहीं यही है ना कि ब्रह्मांड वो करने वाला होता है या नहीं, नहीं। क्योंकि मोक्ष के स्वरूप के विषय में वादियों के विविध प्रकार के, के वचन है ना उनसे संदेह होता है की ब्रह्मांड वो करता है अथवा नहीं करता है आपके द्वारा उपदेश को पाकर इसे मैं जान सकूं या मेरे द्वारा मांगे गए वरों में तीसरा वर है तो ध्यान देना यह जो रंग रामांग में या तत्व में जो अर्थ किया गया वह न प्रेत को ध्यान में रख किया गया ठीक है अब यहाँ देखेंगे 24 पेज पर टिप्पणी दी हुई है एक नंबर ये सुबोधि व्याख्या की अच्छी टिप्पणी है प्रेते तो प्रेत अर्थ क्या है की प्रकर्षण थे प्रकर्ष अत्यंतम निर्गते अत्यंत निगलने पर इन क्या होता गति गमन कि अत्यंत निर्गमन होने पर अत्यंत निगलने पर, अर्थात प्रकृति से बिनुर्मुक्त होने पर प्रकृति से प्रकृति से का मतलब है सभी बंधनों से मुक्त क्यों एक देख का त्याग एक देह से मुक्त होने पर भी दूसरा देह जब मिल जाता है तो प्रकृति से बिनुर्मुक्त नहीं हो पाता व्यक्ति ऐसा अर्थ किया है इसमें बताया है देखिये तो बारहवें मंथ में स्वर्गीय लोग आया है यहाँ बताया ना मोक्ष स्थान का वाचक है तो अभी जो भाष्य अपना चल रहा है बीसवे मंत्र चल है, में भी चल रहा है इक्कीसवे चल रहा है तो यहाँ जो आरंभ के भाष्य में था ना प्रकरण गर्ग शब्द उचित भगवत भी भाष्य करता स्वर्गम अग्निमति मंत्र प्रस्तुत स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष थे तो यह मोक्षाकर्थ क्या होगा मोक्ष स्थान क्या अर्थ होगा ये ध्यान रखना और एक बात प्रसंगता सुन लेना कि जैसे मोक्ष में आनंद रूप परमात्मा का अनुभव होता है ना आनंद रूप परमात्मा का अनुभव भी क्या है मोक्ष है और आनंद रूप परमात्मा का अनुभव किम रूप होगा आनंद रूप ही होगा किमरूप होगा आनंद तो मोक्ष आनंद रूप हो गया ना और त्रिपाद विभूति भी आनंद रूप है इस बात को ध्यान रखना त्रिपाद विभूति को भी क्या माना गया है मालूम है ना त्रिपाद विभूति को भी आनंद रूप माना गया है तो ये देखेंगे यहाँ मोक्षकर्ष मोक्ष स्थान है तो कहीं पर मोक्ष अर्थ में आएगा कहीं मोक्ष स्थान अर्थ में आएगा इतना विवेक आप लोग कर लेना ठीक है और मोक्ष जिसे इसमें था ना ये इसी में देखो दिया था स्वर्ग सब्दस प्रकृष्ठ सुख वचन तया है, है? अच्छा तो ठीक है अब आप ये जो पाठ अपना चल रहा है बाईसवा चल रहा है क्या इक्कीसवा तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना के टू से जो पक्ष आया है तो आप कहते थे, थे ये क्यों आया तो उसको संक्षेप में सुन लो चेचित दूसरा पक्ष आया पहले व्याख्यान जो किया गया था उसमें इसमें क्या अंतर है इस थोड़ा समझेंगे मंत्र पे थोड़ा देखिएगा मनुष्य प्रेते प्रेते मनुष्य सभी बंधनों से विनुर्मुक्त मनुष्य होने पर या मनुष्य के सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर जो या संशय होता है अब अयम से क्या लेना है अपात्म गुणास्तक से विशिष्ट या आत्मस्वरूप स्वरूप है ना आयम का क्या अर्थ है मुक्त मुक्तात्मस्वरूप अपात्म गुणास्तक से विशिष्ट या मुक्त मुक्तात्म स्वरूप या आत्मस्वरूप अथवा या मुक्त यह मुक्तात्मस्वरूप अस्थि ब्रह्मां करने वाला होता है या नहीं तो बताइए आयम शब्द से क्या लिया है इतना ध्यान बताइए अंगोरी भाई ठीक है आत्मस्वरूप अब आत्मस्वरूप से कहे आत्मस्वरूप है मुक्त आत्मस्वरूप अब ठीक है तो अयम शब्द से यहाँ पर मुक्तात्म स्वरूप लिया गया है अब शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना कि जो प्रेते है ना तो प्रेते का अर्थ है कि सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर सभी बंधनों से हाँ तो सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त कौन होता है मुक्त मुक्तात्मा मुक्त सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त कौन होता है तो अयम सरोनाम है अयम सरोनाम है सरोनाम शब्द पूर्व का परामर्शक होता है या पूर्व का बोधक होता है तो पूर्व में क्या कहा गया है सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त आत्मा तो अयम पद से वही लिया गया ना मतलब प्रेत शब्द शब्द से से जो कहा गया गया है वही अयम लिया समझ में अब देखिए प्रेते करते सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त मतलब सभी बंधनों के अभाव वाला सभी बंधनों के अभाव अभाव वाला अच्छा या चरम देखियोगाला तो अभी यहाँ पर जो प्रेत्य में प्रापूर्वक इन धातु से जो किताब प्रत्येक हुआ है ना तो किताब प्रत्यय से किसको कहा जा रहा है उस उस आत्मा को किसको कहा जा रहा है किस मुक्त आत्मा को जो सभी की मुक्त आत्मा वो कैसा है जो सभी बंधनों से उर्मुक्त हो चुका है जिसके जो चरम देख के जिसके चरम देख अभियोग हो चुका है तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप ये कि हमने बताया था प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ में तुलना करने पर प्रत्यर्थ प्रधान होता है क्या प्रधान होता है प्रत्यार्थ प्रत्यार्थ प्रधान होता है तो ये बताइए कि मुक्तात्मा यहाँ प्रकृति का अर्थ है या प्रत्यय का अर्थ है मुक्तात्मा हाँ हाँ नहीं नहीं देखो प्रापूर्वक इर्ण धातु है ना प्रापूर्वक इर्ण धातु अर्थ हो जाएगा सभी बंधनों से बिनर्मुक्ति सभी बधनों से अथवा चरमेह का अभाव चरम का वियोग चरम का यहीकृतिक होगा ना? तो जो मुक्ता है वो चरमदेह का वियोग है या चरम दे के वियोग वाला है अच्छा तो अब जो मुक्तात्मा है वो तो तो अब देखना प्रकृतिकर्थ है कि सभी बंधनों से मुक्ति प्रकृति प्रकृतिकर्थ क्या है सभी बंधनों से मुक्ति तो जो मुक्तात्मा है वो सभी बंधनों से मुक्ति है या सभी सभी बंधनों से मुक्ति है या सभी बंधनों से मुक्त है सभी बंधनों से मुक्ति वाला है ना तो जो मुक्तात्मा है वो प्रत्यार्थ है कि प्रकृति कर अच्छा ठीक तो है तो अब ध्यान देना की प्रत्यार्थ होता है प्रधान और प्रकृति अर्थ होता है अप्रधान या उपसर्जन तो अयम पद किसका ग्रहण किया था आपने वहाँ मुक्तात्मा का तो मुक्तात्मा प्रधान है अथवा उत्सर्जन है प्रधान बताए समझ में बता जब कहा जाए सभी बंधनों से विनुर्मुक्त मतलब सभी बंधनों के अभाव वाला तो सभी बंधनों के अभाव वाला प्रधान है या सभी बंधनों का अभाव प्रधान है वाला वाला और सभी बंधनों का अभाव ये प्रकृतिकर्द हुआ ये, हु। है न चरमदेह का वियोगे प्रकृतिकर्द हुआ और चरमदेह का वियोग वाला ये प्रत्याश बताती समझ में तो प्रथम पक्ष में अयम पद से किसका ग्रहण कि, किसको ग्रहण किया था मुक्त आत्मा मुक्त आत्मा को तो प्रधान था ना तो प्रथम पक्ष में प्रधान को ग्रहण किया गया था अनुसर्जन को ग्रहण किया गया था अब दूसरे पक्ष में क्या है प्रकृति यश को ग्रहण किया जाएगा बस इतना अंतर है दोनों में प्रकृति को मुक्ति हाँ प्रकृति यथ को लिया जाएगा दूसरे पक्ष में है ना सभी बंधनों से मुक्ति को लिया जाएगा चरमदे हाथ जी अयम से और चरमदे के वियोग को लिया जाएगा तो यदि कोई कहना चाहे कि सरोनाम पूर का परामर्शक होता है जैसे दस था राजा आशीत तस्तरा पुत्र आसन तो तस्व क्या लेंगे तो ध्यान देना सरुनाम पूर का परामर्शक होता, दे तो तो होता है है ना? तो पूर का परामर्शक होता है तो पूर में तो दोनों है सभी बंधनों से बिनोन्मुक्ति भी है यहाँ पर और सभी बंधनों से बिनोर्मुक्ति भी है तो किसको ले तो यह उत्तर दिया जाएगा कि सरुनाम पूर्व का परामर्शक होता है बात सही है पर सरुनाम प्रधान का परामर्शक होता है सरुनाम के बाद भी ध्यान रखना जब पूर्व में प्रकृति को भी ऐसा होता है ना कि प्रक्षियत दो, प्रक्षियत दो मतलब प्रकृति प्रधान और प्रधान दो आ जाए प्रधान और प्रधान दो आ जाए जब वहाँ ही से विचार है क्या स्वास्थ्य प्रधान ठीक है तो जब प्रधान और अप्रधान मतलब वो चाहे कवि कव चाहे प्रधान हो या प्रधान, प्रधान जब दोनों पूर्व में आएंगे तो फिर किसका ग्रहण होगा सर्वनाम से प्रधान का ग्रहण होगा बताइए समझ में ध्यान देना कि अभी जो तो पह, पहले पक्ष में प्रधान लिया गया है प्रत्यार्थ प्रत्यार और दूसरे पक्ष में क्या लिया जाएगा अप्रधान लिया जाएगा उत्सर्जन लिया जाएगा प्रकृतिकर्थ लिया जाएगा यदि कोई कहना चाहे की सरनाम पूर्व का परामर्शक होता है पूर्व में दोनों होने पर भी प्रकृति अर्थ को लेना उचित नहीं है क्योंकि सर्वनाम प्रधान का परामर्शक होता है सर्वनाम प्रकृति अर्थ तो उपसर्जन है गौण है तो उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्वनाम किसका परामर्शक होता द्रहन है? द्रहन है।, है तो उसमें ये ये प्रमाण दिए जा रहे हैं कि सर्वनाम अप्रधान का भी परामर्शक होता है उसके लिए सभी प्रमाण चल है ना सर्वनाम अप्रधान का भी परामर्शक होता है उसके लिए ये प्रमाण चल रहे हैं केचित तू आगे एक क्रिया आएगी वदंती वदन्ती क्रिया का करता है केचित तू केचित के चित्त तो बदंती किंतु कुछ लोग कहते हैं तू परा विध्यानाथ तू परेण विध्यानाथ कि परमात्मा के संकल्प से तिरोहितम ज्ञान तिरोहित हो जाता है और तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही कर उस परमात्मा के संकल्प से ही जीवात्मा का बंधन और मोक्ष होता है बंधन और मोक्ष होता है अब यहाँ पर आप ध्यान देना तिरोहितम तो ये देखना तिरोहितम कर तिरोधान वाला रोधान उबला वैसे जब जीवात्मा का तिरोधान कहा जाए तो धर्मभूत ज्ञान के द्वारा कहा जाएगा धर्मभूत जीवात्मा स्वरूप का तिरोधान नहीं है यदि कहीं कहा जाए तो उस किसके द्वारा ज्ञान के ज्ञान का ही तिरोधान है अब एक मिनट नहीं जैसे देखिए द्व ये देखिए अभी इसको क्या है पुस्तक तिरोहित हो गई पुस्तक तो, तो आत्मा का प्रकाश करेगा अब सुनिएगा तो, तो अविद्या आदि कर्म नहीं नहीं मतलब तो नहीं। मतलब क्या है कि ये च्रोहित हो गया ना तो कर्म रूप अविद्या से क्या है कि जीवात्मा चुहित हो जाता है तो कर्म रूप अविद्या के कारण परमात्मा के संकल्प से च्रोहित होता है क्यूँकी कर्म रूप अविद्या कर्म तो जड़ी है वो कुछ कर सकते हैं क्या तो भी परमात्मा के संकल्प से वो सब काम करते हैं बताइए इसलिए कहा गया कि परमात्मा के संकल्प से तिरोहित है तो जो तिरोहित अर्थ होता है तिरोधाम से युक्त है जिसका तिरोधाम होता है उसे क्या कहते हैं तिरोहित अब ये बताइए कि की तिरोधान और तिरोहित में इसमें प्रधान कौन है जो तिरोधाम से युक्त है और आप प्रधान कौन है तिरोधाम अब प्रधान पद भी आ रही है तो अप्रधान को ये क्या कहते हैं उपसर्जन पराभिध्यान इति सूत्रे इस सूत्र में त्रोहितम इस प्रकार निष्ठा प्रत्याित पद में निष्ठा प्रत्यांतरो पद में तिरोहित पद निष्ठा प्रत्यांत निष्ठा प्रत्यक्ष उसका अर्थ क्या है निष्ठा निष्ठा निष्ठा निष्ठा नहीं इससे कृतज्ञ निष्ठा से क्या होती है निष्ठा संज्ञा होती है निष्ठा से फिर प्रत्यय हो जाए ठीक है तो फिर जब निष्ठा से प्रत्यय हो जाएगा ना तो फिर ये निष्ठा प्रत्यांत पद है निष्ठा प्रत्यांत पद कौन है प्रत्यय को निष्ठा देते तो फिर निष्ठा प्रत्यय किसे कहेंगे वो जिसके अंत में है उसे निष्ठा पद प्रत्यादा इस सूत्र में त्रोहितम इस निष्ठा प्रत्यंत पद में किरोधान उपसर्जनत्व कर विशेषणत्वेषण अप्रधान विशेषणत्वेन विशेषण विशेषण्वे कर तो होता है अप्रधान उपसर्जनत्व करते है विशेषणत्व उपसर्जनत्व निर्दिष्ट किरोधान का दे योगात वा सोपी ध्यान देना सह दे सोपी वह भी दे के संबंध है वह भी संबंध तो अब ध्यान देना दे के सम्बन्ध ऐसी क्या है कि तिरोहित होगा या चिरोधान होगा चिरोधान हो तो सह जो सरोनाम है सरुनाम पूर्व का परामर्शक होता है तो पूर्व से यहाँ पर किसको लिया गया चिरोधान को अमुख्य को लिया गया ना अब लग जायेगा आपको कहते है की इस सूत्र में तिरोहितम इस नि प्रत्या पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान का तिरोधान का इसका अन्वय है तिरोधान का जो ये अर्धविराम के पास आ गए परामर्श ए, ए एक मिनट तिरोधान का पुल्लिंग तत्न परामर्श दर्शनाथ तिरोधान का पुल्लिंग तत्व परामर्श देखे जाने से पुल्लिंग तट शब्द कहाँ सोफी कहाँ है सोफी योगात व सोफी सह पुलिंग तट शब्द है ना तिरोधान का दे योगात सोफी इस उसके उत्तरवर्ती सूत्र में उसके उत्तरवर्ती इसके उत्तरवर्ती परा विध्यानाथ तू इसके उत्तरवर्ती है ना तर उत्तर सूत्र उसके उत्तरवर्ती सूत्र में सोपी का अर्थ क्या हुआ तिरोधान तिरोधान भावोपी तिरधान भावोरोधन अर्थ हुआ तिरधान हाँ यहाँ पर है ना कि वो सोपी तिरोधान भाव भी इस प्रकार पुलिंग तत्सव से परामर्श देखा जाता है किस प्रकार परामर्श होगा सोपी तिरोधन भावो है ना और कहा जाता है और ये क्या है उत्तरवर्ती सूत्र किसके उत्तरवर्ती चलिए तो विधाना तो त्रोहितम इस सूत्र में त्रोहित इस निष्ठा प्रत्यांत पद में उपसर्जन निर्दिष्ट तिरोधन का उपसर्जन निर्दिष्ट तिरोधन कहाँ पर है इस निष्ठा प्रत्यांत पद में हाँहितम इस निष्ठा निश पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान का दे योगी उसके उत्तरवर्ती सूत्र में सोपी तिरधन भावोपी इस प्रकार सबसे परामर्श देखे जाने से परामर्श देखे, देखे, देखे, देखे, देखे। हेतु है किसमे हेतु आगे बताएंगे और गुहाम प्रविष्ट हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट हृदय रूपी गुवा में प्रविष्ट आत्मानुकत हुआ जीव आत्मा और परमात्मा जीव और परमात्मा है हृदय गुहा में प्रविष्ट गुहाम है ना गुहा में पार्थ ठीक कर लेना है गुहा ले। में ठीक कर लो गुहा में पार्थ ठीक करो हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट जीवात्मा और परमात्मा है एक बार ध्यान देना प्रविष्ट है ना तो प्रापूर्वक विष धातु से किताब प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रविष्ट हो जाएगा तो प्रविष्ट जिसका प्रवेश होगा उसे क्या कहेंगे प्रविष्ट जो प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं प्रविष्ट तो प्रविष्ट का अर्थ हो जाएगा प्रवेश करने वाला या प्रवेश से युक्त प्रवेश से प्रवेश करने वाला तो यहाँ पर बताइए की प्रविष्ट कौन है यहाँ पर मुख्यार्थ प्रत्यार्थ और प्रकृति अर्थ क्या यहाँ पर प्रवेश अर्थ है तो है ही समझ में तो हृदय रूपी बुआ में प्रविष्ट है जीवात्मा और परमात्मा की तद दर्शनाथ क्योंकि तद दर्शनार्थ का अर्थ है की यहाँ पर ठीक hmm. है हाँ वही प्रविष्ट है क्योंकि श्रुतियों में उन दोनों का प्रवेश देखे जाने थे श्रुतियों में उन दोनों का या तस् से लिया गया प्रवेश तत तो से क्या लिया है हाँ हृदय रूपी भुवा में प्रवेश जीवात्मा और परमात्मा है क्योंकि श्रुतियों में उन दोनों का प्रवेश देखे जाने थे उन दोनों का प्रवेश देखा गया है तो यह, करते यहाँ भी प्रविष्ट इस प्रकार उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रविष्ट यहाँ पर उपसर्जन रूप से क्या निर्दिष्ट है प्रवेश प्रविष्टो यहाँ पर उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रवेश का और तदर्शनाथ तदर्शनाथ सूत्र में आया है ना सूत्र कितना है गुआम प्रविष्टो आसमानोगी तदर्शनाथ उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रवेश का तद दर्शनाथ पर तत् सबसे परामर्श देखे जाने से दर्शनार्थ यहाँ पर तथ सब किसका फ्रामर्श देखा गया और प्रवेश कैसा निर्दिष्ट है कहाँ पर ठीक है तो दो हेतु हो गए ना और तीसरा हेतु देखेंगे सर्वनामना अनुवृत्ति सरोनामना अनुसंधिर वृत्ति छन्नस यह आपका क्या सूत्र है वामन सूत्र छन्नस से छन्नस से है ये वामन सूत्र है इसकी संख्या है एक पाँच ग्यारह एक पाँच ग्यारह ठीक कर लो दो ग्यारह एक पाँच ग्यारह एक मिनट अनुवृत्ति छन्न कर उपसर्जन प्रत्यांत और तद्दित प्रत्यांत वृत्ति में उपसर्जन का सरोनामना अनुसंधि के सरुनाम से ग्रहण होता है म से हाँ ये से लग जाएगा वृत्ति का हो जाएगा कृत वृत्ति और तद्दीत वृत्ति तो में, दो दो दो दो। में और तद्दित प्रत्यांत वृत्ति में छन्न का अर्थ है उपसर्जन उपसर्जन का सरुनामना अनुसंधि सरुना से ग्रहण होता है लग गया इस वामन सूत्र इस वामन सूत्र में यहाँ वृत्ति छन्नस है ना तो वृत्ति अर्थ किया है कृत तद्दीत आदि वृत्ति न्य भी आदि वृत्तियों में अच्छा आदि लगा दिया तो एक से सब ले लेना उपलक्षण मान लिया इसका मतलब नहीं वृत्ति से सब ले लिया इन्होंने किदंत और तद्दीत आदि वृत्तियों में नेग भूतस्थ का अर्थ है उपसर्जनस्थ या उपसर्जनी भूतस भूतस्थ उपसर्जनी भूतस्थ कृदंत और तद्दीत आदि वृत्तियों में उपसर्जनी भूत का भी सर्वनाम से बोड़ू. परामर्श स्वीकार किए जाने से और से बोध स्वीकार किए जाने से सरुनाम से, बोध से।, से किसका बोध का हाँ कृदंत और तद्दीत आदि वृत्तियों में उपसर्जन का भी सरवनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने ऐसी हाँ तीन लेना है ना परामर्श स्वीकार किए जाने से तो इसका के अभी इससे के तीन प्रमाण हो गए इसमें दो तो सूत्र हो गए और तीसरा क्या हो गया वामन सूत्र हो गया ये हो गया, सूत्र, तो स्वीकार प्राउप धातु से तो हाँ। तो निष्ठा प्रत्यय क्या हुआ किता एम प्रेत यहाँ पर यहाँ पर निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में उपसर्जन निर्दिष्ट ध्यान देना प्रेते प्रेत प्रेतकर्थ क्या हुआ कि जो मृत्यु जिसकी मृत्यु हो चुकी है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है या जो प्रायण को प्राप्त हो चुका है प्रायण को प्राप्त हो चुका है मतलब प्रायण वाला प्रायण वाला और यहाँ प्रायण वाला मतलब इसका क्या है की जो नहीं हाँ मतलब जो प्रेते अर्थ होता है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है मृत्यु से प्रसंगानुसार क्या अर्थ लेना है चरमदेहर हाँ जो चरमदेह को प्राप्त हो चुका है अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है तो का हाँ, करना बता रहा हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर, पर प्रेते है ना तो प्राप्त पूर्वकर्ण धातु से क्या हो गया देव चरमदे मतलब प्रायण प्रापसर पूर्वकुआ प्रायण प्रेत का नहीं प्राप्त पूर्वकर्थ क्या होगा प्राया प्राया प्रायण अर्थ क्या है मोक्ष अब प्रेत अर्थ क्या हो जाएगा मुक्त मोक्ष वाला सभी बंधनों से मुक्ति वाला तो ध्यान देना मुक्त यहाँ पर क्या हो <A>. <Costa hoş> जाएगा प्रत्यय वो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा उपसर्जन की तो? उसका परामर्श कर लगाइए एम प्रत्यय इस निष्ठा प्रत्यान प्रेत शब्द में उपसर्जन निर्दिष्ट प्राण शब्द मोक्षस्वी निष्ठा प्रत्यान्न प्रेत शब्द में उपसर्जन निर्दिष्ट उप प्राण शब्द से कहे गए मोक्ष का भी प्राण शब्द से कहे गए तो मोक्ष कैसा निर्दिष्ट है उपसर्जन निर्दिष्ट कहाँ पर ठीक है एम प्रेत है यहाँ पर निष्ठा प्रत्यान प्रेत शब्द में में निर्दिष्ट प्राण सबसे से कहे गये मोक्ष का भी नायम अस्थिति चयके यहाँ पर अयम इस पद पर से परामर्श हो परामर्श परामर्श हो है ना किसका परामर्श हो यहाँ पर प्राण सबसे से कहे गए मोक्ष का तो इसका ध्यान देना तो फिर यहाँ पहले तो अयम से क्या लेते थे पहले पत्न मोक्ष वाला मुक्ता मुक्त लेते थे और अब क्या ले रहे मोक्ष ले रहे हैं अब इसमें जो अयम इस पर से पर से परामर्श से हो प्रण् कहे गएसर्जन प्राण शब्द कहे गए, गए। मोक्ष का कोई कहे क्यों तो देखो पहले निकालिए पंक्तियाँ पुल्लिंग तत्न परामर्श दर्शनार्थ है बताए इस बनिए उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोदान का पुल्लिंग तत्सब से परामर्श देखे जाने एक हेतु हो गया और दूसरा क्या हो गया उप सर्जन निर्दिष्ट प्रवेश का तदर्शनाथ यहाँ पर तत्स परामर्श देखे जाने से और दूसरा वामन सूत्र में ने भूत से मतलब उत्सर्जनी भूत का भी सर्वनाम से परामर्श देखे जाने से तो देखे जाने से क्या होगा की यमरे यहाँ भी पर तो हाँ परामर्श पर पर हो या बोध हो ठीक है परामर्श हो बोध हो ऐसा कहते हैं तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर मनुष्य के सभी बंधनों से भी होने पर या मनुष्य के मुक्त होने पर अयम से क्या लेंगे मोक्ष मोक्ष होता है मोक्ष होता है या नहीं होता है अब कहें तो बड़ी अटपट बात हो गई मुख सोने पर मुख होता है कि नहीं होता है अटपट हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं। कोई बोला इसने भोजन करने पर इसने भोजन, भोजन किया, नहीं किया नहीं किया मतलब भोजन करने पर भोजन करने के बाद अलग है क्या नहीं चरम चरमदेह का चलिए आगे देखना चरम देख ही मोक्ष है ये ध्यान रखना तो कहते हैं कि मुक्त होने पर मोक्ष है या नहीं है ये बात उसी तरह हो गई कि इसके खाने पर इसने खाया कि नहीं खाया चलिए न ये न करेंगे एवं कहते हैं इस प्रकार जैसा अभी बताया ना भुक्तवती अस्मिन अस्मिन भुक्तवती इसके खाने पर भोजनम अस्थि मतलब भोजनम संपन्न मस्ती इसका भोजन सम्पन्न हुआ अथवा नहीं हुआ इस वाक्य तरह हो गया ये सिद्धान चित्तू वाला अभी चलिए एक पक्ष है एक पक्ष है ये भी चलिए आगे देखेंगे अब यहाँ पर देखो नाचा में करेंगे इस प्रकार अश्विन मुक्तवती इसके खाने पर इसका भोजन संपन्न होता है या नहीं इस वाक्य के समान इस वाक्य के समान क्या अर्थ हो गया मुक्ते अश्मिन प्रेत्य क्या हो गया मुक्ते अश्विन मुक्ते और फिर अयम से क्या लेक्ष अयम अस्थि मतलब मोक्षो अस्थि का क्या अर्थ है ना तो कहते हैं इस वाक्य के समान इसके इसके प्रेते प्रेते प्रेते क्या था मनुष्य प्रेते, प्रेते मनुष्य कि मुक्त होने पर इसके मुक्त होने पर, पर। इसका मोक्ष हुआ अथवा नहीं हुआ इस प्रकार संदेह का कथन व्याहत अर्थ वाला है संदेह का कथन कैसा है ब्याहत समझना जैसे देखना इसके खाने पर इसने खाए इसके खाने पर या इसका भोजन होने पर इसने वो भो इसका भोजन हुआ या नहीं उसी तो प्रकार इसके मुक्त होने पर या मुक्त इसके मुक्त होने पर इसका मुक्त हुआ या नहीं हुआ या कथन नहीं हाँ सुन लो पहले की व्याघात अर्थ वाला है अर्थ मतलब होता है व्याघात दोस्तु अर्थ व्याघात दोस्त व्याघात दोस्तुक्त अर्थ को कहते हैं ब्याहत अर्थ व्याघात दोस्तुक्त अर्थ क्या हुआ की विरुद्ध दोस्त जैसे ऐसा समझना कोई कहे कि मम मुखे जीवा नास्ति कोई बुद्धिमान वक्ता बोल रहा है क्या मम मुखे, मुखे जीवा नास्ति मम पिता ब्रह्मचारी और मम माता ब्रह्मचारी और मम माता बन्ध्या ऐसा कोई वक्ता बोल रहा है तो ये कथन कैसा है व्याघात दोष से युक्त है मतलब अर्थ वाला है तो व्याघात दोष है और ब्याघात दोस्त अर्थ को क्या लगाइए तो तो तो कहते हैं तो तो तो नहीं हुआ मतलब विरुद्ध ऐसा देखना जब जुआ नहीं तो बोल कैसे रहा है बोलते हुए कहता है जि नहीं हाँ ठीक है विरुद्ध अर्थ कह सकते हैं इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष है या नहीं हु? इसके खाने पर इसका भोजन संपन्न होता है या नहीं इसके खाने पर इसका भोजन संपन्न होता है या नहीं वर्तमान समीप समीपे वर्तमान हुआ है ना तो वही भोजन कर चुका है इसलिए अस्ति कर दिया वर्तमान के समीप में भूत को क्या कह दिया वर्तमान समझा वो तो इसी प्रकार इसके मोक्ष होने पर इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष है या नहीं इस प्रकार संदेह का कथन दुरुद्ध अर्थ वाला है ब्याहत अर्थ वाला है ये शंका हुई ना तो इति चा नवाचम ऊपर से ले लो इति मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा नहीं कहना ब्याह तर्थ वाला संदेह है ये नहीं कहना चाहिए यहाँ ब्याह तर्थ नहीं है और कुछ है। कैसे देखो रुक जाओ इसके खाने इसका भोजन होने पर इसके खाने पर इसने खाया कि नहीं खाया और कुछ खाया यही मतलब है इसके खाने पर इसने इडली डोसा खाया कि नहीं खाया ऐसा ऐसा तो शंका हो सकती है इससे <laughs> बढ़िया भोजन बढ़िया खाना खाया कि नहीं खाया ऐसा संदेह हो सकता है तो अब लगाइए इटि क्योंकि मोक्ष सामान अच्छा क्यूँकी मोक्ष सामान्य बहुत अब जुटेश मोक्ष सामान्य को लेकर मोक्ष विशेष के संदेह का प्रतिपादन किया जा सकता है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हेतु है ना सत्य पंचमी क्योंकि मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मुक्त से क्या करेंगे मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मोक्षो इस प्रकार मोक्ष विशेष के संदेह का कथन किया जा सकता है मतलब इसके मुक्त होने पर ए, इसका मोक्ष होता है इसके मुक्त होने पर हाँ प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया इसका मोक्ष होने पर इसका मोक्ष होता है या मतलब अपात्मादी गुणों से विशेष होकर परमात्मा वो रूप परमात्मा वूप मोक्षा वो रूप मोक्ष होता है या हाँ तो सामान्य को स्वीकार करके विशेष को लेकर के संदेह हो गया प्रकृति से तो मुक्त हो चुका है हाँ, प्रकृति ऐसी मुक्त नहीं होने नहीं। पर ही सभी शंकाए उठ रही लोगों की ठीक हाँ। है, तो है। प्रकृति के बंधन से मुक्त होने पर ही शंकाएं उठ रही हैं ऐसा और दूसरे फिर ये बात अलग आएगी सिद्धांति की कि प्रकृति के बंधन से वही बिनुर्मुक्त होता जिसको ऐसा मुक्त होता है ये अलग की बात हुई लेकिन जब विचार चलेगा तो बंधन ऐसी उर्मुक्त होने आरोप ही सभी अपने अपने विचार कह रहे हैं तो मुक्त सामान को स्वीकार करके विक्रम ऐसी होना ही ठीक है ना हो जाएगा अच्छा देखना ननू लग जाएगा कि अच्छा और देखना मोक्ष विशेष का कथन करना संभव है <laughs> नहीं अभी देखना क्योंकि का हम बताएंगे ना विशेष परामर्श संभवत ये हेतु समझना इसी चाहना वाच्य में क्या हेतु संभव होगा विशेष परामर्श संभवत और विशेष परामर्श संभवत में सक्यवाद हेतु है, तू है। ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मोक्ष विशेष का कथन करना संभव होने से मुक्त विशेष का कथन करना संभव होने के कारण अयम इस पद से विशेष का परामर्श संभव होता है विशेष का परामर्श संभव होता है मुख्य विशेष विशेष का क्या मतलब हुआ हाँ मतलब ब्रह्मांड वो करने वाला मतलब ब्रह्मांड वो रूप मोक्ष संभव होने से तो ये ध्यान देना इति चाना में क्या हेतु है विशेष परामर्श संभव और विशेष परामर्श में परामर्शवाद क्या सक्य ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोक्ष सामान्य को लेकर के मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके अभ्युपेत कर स्वीकार करके मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मोक्ष मोक्ष विशेष क्या संदेह का कथन करना संभव होने से अयम इस पद के द्वारा मोक्ष विशेष का परामर्श संभव होता है लग जाएगा जी। अब देखना ननु अब फिर शंका आई है कि ना कि प्रायण शब्द नापूर्वकिातु का करते क्या होता है प्रेते है ना तो यहाँ जो प्रकृति प्रापूर्वकिण धातु है तो उसका अर्थ होता है कि प्रायण तो शंका यह है कि प्रायण शब्द का मोक्ष बोधक तो कुचित न दृष्टम कहीं नहीं देखा जाता है मतलब प्रायण शब्द मोक्ष का बोधक कहीं नहीं देखा जाता है क्योंकि शरीर विियोग वाचित क्योंकि प्राण शब्द क्योंकि प्राण कहीं नहीं देखा जाता है क्यूँ तो नहीं क्यूँकी वह शरीर के वियोग का वाचक है कौन प्राण शब्द के वियोग का वाचक है और मोक्ष वाचक नहीं देखा गया ये प्राण शब्द का मोक्ष बोध बोधकट तो कहीं नहीं देखा जाता है क्योंकि वह शरीर के वियोग का बोधक है लग जाएगा जी। और श्रुत यह करने वाला अपने की पुष्टि में श्रुत प्रकाशिका को बोल रहा है तो, तो, श्रुत प्रकाशिका में शरीर वियोग वाचक कर तो स्वीकार करके ही अभिप्रेत कर स्वीकृत हो श्रुत प्रकाशिका में प्राण शब्द से शरीर वियोग वाचक प्रकाशिका में शरीर श्रोत में प्राण शब्द को शरीर विियोग कि बोधक स्वीकार करके ही किसको शरीर का बोधक स्वीकार कर प्राण तो शब्द का शरीर वियोग स्वीकार करके ही पहले किसका उन्होंने शरीर के वियोग का और शरीर के वियोग का बोधक माना तो ना प्रेज्ञा आया ना तो फिर तो फिर कौन सा शरीर स्वीकार करके ही चरम शरीर वियोग बोधकत्वे पर तया कर बोधक तया चरम शरीर वियोग बोधकत्वे व्याख्यान किए जाने से तो चरम शरीर बोध तत्व किसका व्याख्यान किया गया है प्राण शब्द का ठीक है सूत्र काशिका में प्राण शब्द का शरीर वियोग वाचकत्व तो स्वीकार करके ही चरम शरीर वियोग बोध तत्व व्याख्यान किया गया है व्याख्यान तो चरम शरीर वियोग एक मिनट पहले पहले, पहले वो बोधक किसका माना गया शरीर के वियोगी ले रहा है ना इसमें नहीं शरीर शरीर वियोग का वाचक तो प्रसिद्ध है और फिर न प्रेप संज्ञा को ध्यान में रखकर करके चरम शरीर वियोग किया गया शब्दार्थ उसका शरीर वियोग ही है यही व्याख्यान किया किया गया है अब ध्यान देना तो अपनी पुष्टि में वो सुा क्या वचन दिया है व्याख्यान किया जाने से ये हेतु है इति चेत यदि ऐसा कहना चाहे ये कौन शंका कह रहा है हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। न इसी चेत यदि शंका ऐसा का है तो कहते हैं एवं एवं अस्तु ऐसा रहने दो या ऐसा होने दो ऐसा मतलब ऐसा मान करके भी हम इस पक्ष में समाधान दे रहे हैं अच्छा क्यों अयम इस शब्द को चरम शरीर के वियोग का बोधक संभव होने से चरम शरीर के वियोग का संभव होने से तद यह एवं चिकित्सा अस्तु अयम इस पद को चरम शरीर के वियोग का बोधक होने से किसका बोधक होने से ध्यान देना सरनाम पूर्व का परामर्शक होता है पूर्व में उपसर्जन का तो पूर्व में जो है क्या कहा गया है कि प्रायण अब प्रायण अर्थ क्या हुआ चरम शरीर उपसर्जन का उपसर्जन का उपसर्जन चल रहा है मतलब देखिए यहाँ पर की अयम इसके द्वारा चरम शरीर के वियोग का बोध होने से अयम इसके द्वारा चरम शरीर के वियोग का बोध होने से या ग्रहण होने से तद विशनी मतलब चरम शरीर के वियोग के विषय में ही संशय हो चरम शरीर के वियोग के विषय में ही संशय हो आय से क्या लेंगे चरम शरीर का वियोग कहते हैं कि तो ये देखेंगे कि चरम नम तस्व ऐसा समझो चरम शरीर का वियोग जिसका हो जाए तो फिर चरम शरीर के वियोग के विषय में कोई संदेह तो प्रेत से क्या हो जाएगा चरम शरीर चरम शरीर चरम शरीर के वियोग वाला होने पर तो फिर अयम से क्या देंगे चरम शरीर का वियोग चरम शरीर के वियोग वाला होने पर चरम शरीर का वियोग होता है या नहीं ये संदेह कहें चरम शरीर का वियोग वाला होने पर तो चरम शरीर का वियोग निश्चित ही है फिर संदेह की क्या बात होगी लगाइए ननू तस्थ कार चरम शरीर की चरम शरीर वियोग का निश्चित होने से या चरम शरीर का वियोग निश्चित होने से तद्विश्रेणी का चरम शरीर वियोग चरम शरीर वियोग विषय संशय संभव नहीं है न उपये न संभवा। चरम शरीर वियोग का होने से या चरम शरीर वियोग निश्चित होने से कब चरम शरीर से वियुक्त होने के बाद शंका है की चरम शरीर ऐसी होने आरोप चरम शरीर वियोग निश्चित होने से तद्विश्रेणी चरम शरीर वियोग के विषय में संशय ही संभव नहीं है चिकित्सा स्त्रीलिंग तद्विश्रेणी हो गया इसी चेत तक क्या हो गयी शंका फिर समाधान करने वाला कहता है सत्यम जो इस पक्ष को मान का समर्थन करने वाला कहता है आपका कहना सही है आपका कहना तो हम तो उसको इस तरह करते हैं अभी लेना उत्सर्जन को ऐसी भी बात है अयम चरम शरीर भी होगा ब्राह्म आविर्भाव पूर्व भावित रूपण अस्थि नीति चेत तक कहें तो कहते है आपका कहना सत्य है आपका कहना की उस विषय में संदेह नहीं होगा ठीक है संदेह कैसे है तो सुनो अयम से क्या लेंगे चरम शरीर का वियोग तो वो तो उस चरम शरीर के वियोग को लेकर संशय हो सकता है चरम शरीर से वियुक्त होने पर चरम शरीर के वियोग को लेकर संशय नहीं हो सकता है तो कैसे संशय होता है तो बताते हैं चरम शरीर का वियोग अब देखो यहाँ पर सुनो चरम शरीर मुक्त अवस्था में है ना ब्राह्मा अपात्मादी गुण अपापतवादी गुण अपाध तो ध्यान देना रूप रूप रूप के में हो जाएगा ब्रह्म संबंधी गुण रूप ब्राह्मा तो यहाँ अपहत्मा को ही क्या कहा गया है ब्राह्माह गुणों को क्या कहा गया है ब्राह्मा गया है अपी गुण है तो सुनो हम जो कह रहे हैं ध्यान देना चरम शरीर के वियोग पूर्वक चरम शरीर के वियोग पूर्वक रूप का आविर्भाव होता है या नहीं क्या चरम शरीर के वियोग पूर्वक तो रूप का आविर्भाव होता है इसमें तो संदेह क्यूँकी क्योंकि वादी चरम शरीर का वियोग के बाद रूप का आविर्भाव नहीं मानते सुनो सुनो सुनो जो कह रहा हूँ मतलब चरम शरीर के वियोग को लेकर संशय तो नहीं होगा तो चरम शरीर से बिनुर्मुक्त होने पर चरम शरीर से ऐसी होने तो पर चरम शरीर का निश्चित है उसको लेकर संशेह होगा नहीं होगा तो फिर आयम से इसको ले लो क्या नहीं ऐसा संदेह बना लो कि चरम शरीर के वियोग पूर्वक ब्राह्म रूप का आविर्भाव होता है अथवा नहीं, नहीं। क्या लिया? तो चरम शरीर के वियोग पूर्वक ब्राह्म रूप का आविर्भाव अच्छा शरीर लेने पर भी चरम शरीर का वियोग होने आरोप ये रूप आदि आविर्भाव से पूर्व भावी हाँ। चरम शरीर योग होगा कि उसके ऊपर अच्छा तो मतलब आपका क्या कहना है मतलब ब्राह्म रूप के आविर्भावों के, के पूर्व में ब्राह्म के आविर्भावों के पूर्व वाला चरम चरमशरी योग है या नहीं हो सकता है, होता है कि बात वही है, है। मतलब ऐसा कि ग्राम रूप के आविर्भाव के पूर्व में होने वाला यह चरम शरीर वियोग है या नहीं कहना तो हमने भी क्या बताया कि चरम शरीर के वियोग तो पूर्वक चरम शरीर का में होगा है ना तो चरम शरीर पूर्वक या चरम शरीर पूर्वक पूर्व में कौन है चरम शरीर का वियोग की चरम शरीर का वियोग पूर्वक ग्राम रूप का आविर्भाव होता है या ऐसा संदेह तो हो जाएगा अब चलिए चलिए इसको की कहते हैं यह चरम शरीर का योग, रूप के आविर्भाव पूर्व भावित्व रूप के आविर्भाव के पूर्व में क्या होगा तो लगाइए पूर्व भाविक पूर्व में होने वाला ब्राह्म आविर्भाव के ब्राह्म आविर्भाव के का पूर्व भावी कौन हो गया ब्राह्म का आविर्भाव पूर्व भावित्वेन कौन हुआ चरम शरीर कि रूप भाव पूर्व ब्राह्मित्वेन चरम शरीर ने लगाइए ब्राह्म आविर्भाव पूर्व भावित्व रूप से चरम शरीर वियोग है या नहीं ऐसा लगाना ब्राह्मे भाव पूर्व भावी कौन है चरम शरीर तो पूर्व भावित रूप से कौन होगा चरम शरीर पूर्व भावी चरम शरीर भी है तो पूर्व भावित्व रूप से कौन होगा पूर्व भावी रूप से रूपेण चरम शरीर अस्ति ऐसी रूप के आविर्भाव से पूर्व में के से पूर भावी रूप से चरम शरीर है या नहीं इस प्रकार संशय का सम्यक प्रतिपादन होने से अभी यही कहा था न अभी यही कहा था इदंती सम्यक इस प्रकार संदेह का सम्यक प्रतिपादन होने, अच्छा, हाँ, होने से हाँ सम्यक प्रतिपादन होने से संशय का सम्यक प्रतिपादन होने से अथवा संशय का सम्यक कथन होने से सम्यक कथन होने से मतलब ऐसा कहा जा सकता है ऐसा इति वदन्ति वदन्ति क्रिया की चर्चा क्या था तो अंतर ये दो पक्षों में आया कि पहले किसका काम है उसने आयोजन किया था मुख्य काम यहाँ किस को लिया उसको लिया है इतना ही कोई बात नहीं, नहीं से तो है आप तो डालता